जिंदगी में खुशियाँ भरने आ रहा है रेडियो पुनेरी आवाज हर धुन में बसी हो प्यार की मिठास मिलकर बनाए जिंदगी को और भी रंगीन और खुशनुमा रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो खुशियाँ बांटो रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर निखारे सर उपस्थित हैं और आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप जो है प्रैक्टिस करते रहें और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है और अभी आप बिल्कुल थोड़ा सा जो है रिटायरमेंट ले ली है और फिर भी कोई लोग आपके पास आते हैं स्किन डिजीज को लेकर तो आप जरूर उनको कंसल्टिंग करते हैं तो निखारे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार डॉक्टर निखारे सर आपकी जर्नी जो है मेडिकल फील्ड की कैसे स्टार्ट हो गई एक्चुअली मैंने एमबीबीएस सेवाग्राम मेडिकल महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ तो मेडिकल साइंसेस सेवाग्राम से जी yeah. हुँ, हुँ, हुँ. उसके बाद में मैंने में मैंने मैंने में में जॉब जॉब किया किया अच्छा फिर अच्छा। मैंने ये फिर सर्विस जॉइन की प्लेन एमबीबीएस पे कोर्सेस चालू नहीं थे थर्ड बैच थी सेवाग्राम की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में हमें बेसिक ट्रेनिंग श्रमदान वगैरह वो, वो सब किया गया फिर मेडिकल कॉलेज की स्टडी हुई मैंने EASIS में पहले तीन साल सर्विस की और और जॉब करने के बाद फिर मैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू क्लास वन मेडिकल ऑफिसर इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन किया मैंने अच्छा अच्छा <laughs> <ना>। <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डॉक्टर निखारे सर सबसे पहले तो जैसे आप स्किन स्पेशलिस्ट रहे हैं तो ये चीजें कहांबई से पोस्ट तो ग्रेजुएशन DVD किया डिप्लोमा इन डिजीज़ेस एंड स्किन स्किन जी तो वहां, उसके पहले मैं प्लास्टिक सर्जरी सर्जरी यूनिट में काम करता था अच्छा तो एक्चुअली लाइक ऐसा है तो से रिलेटेड था तो डॉक्टर है मेरे बॉस थे जो आ, प्लास्टिक सर्जन थे वहाँ पे अच्छा, उनके अच्छा। अंदर मैं मैंने काफी प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने मुझे बेसिक सब चीजें सिखाई अरे तो मुझे इच्छा हुई कि मैं डर्मेटोलॉजी में पोस्ट करूं और मुझे आफ्टर तो तो टेन इफ सर्विस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अरे और फिर उसके बाद में मेरी पोस्टिंग में पास आउट जैसे हुआ तो मुझे मुंबई डिविजन में चाहिए था कल्याण में पोस्ट किया गया अच्छा, तो मैं अच्छा, कल्याण में रहा और रहता था मैं भदवार पार्क पर वहाँ से अप डाउन करता था और कल्याण जाता था और वहाँ पे करीब करीब 2008 तक के मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर करके काम करता रहा अच्छा मुझे तीन अच्छा। प्रमोशंस भी मिले इन सर्विस हाँ मैं और मुझे इच्छा हुई कि अभी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि मेरी 28 साल की रेलवे की सर्विस हो चुकी थी तीन साल मेरा साइस का भी अनुभव था तो इसलिए मैंने एट द एज ऑफ फिफ्टी मैंने रेलवे छोड़ दी और मैंने प्राइवेट की स्टार्ट की और जी जी। क्योंकि, तो क्योंकि वहाँ पे केवल रेलवे एम्प्लाईज और उनकी फैमिलीज को फैमिली हाँ, हाँ। देख सकते थे तो इसलिए मैंने स्कीन का जो है प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू मुझे अड़चन इसलिए हुई मैं फिर मैंने किया मैं रेड क्रॉस रेडक्रॉस नगर फिर उसके बाद मैं शाहड़ में सेंचुरी हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल वहाँ पे भी स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत थी कल्याण में तो वहाँ पे और मुड़ में और ऐसी चार पांच जगह पे चैरिटेबल करता था और रात को मैंने एक क्लिनिक खोल रखा था वहाँ पे कल्याण में तो कॉपी मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छा। मैं मैं तो मैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। बताया और डॉक्टर निखारे जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुनकर आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत और निखारे सर म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है तो कुछ कुछ जो है आपका सीनियर सिटीजन ग्रुप भी है पुणे में तो उनके साथ आप जुड़े हुए हैं तो एक हाथ गीत जो आपका पसंदीदा है दो लाइन सुनाइए हमें अच्छा लगेगा ये हाँ, ये हाँ। ये हाँ। एक दो मिनट मुझे दीजिए बिल्कुल बिल्कुल आप जब तक तैयारी करें तब तक मैं हमारे श्रोता मित्रों से बात करता हूं दोस्तों आपके पास मन में कुछ सवाल आए होंगे स्किन डिजीज़ को लेकर और एक्चुअली में स्किन डिजीज़ क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग डॉक्टर निखारी सर से लेंगे एक तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं हमारे कि भाई स्किन क्या करता है किस तरह से वर्कआउट करता है और स्किन को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है ये पहले हम समझ लेंगे तो फिर जो बीमारियाँ होती हैं वो किस कारण होता है और उसका कारण समझेंगे तो निश्चित तौर पे हम बीमारियों से बचे भी रहेंगे मोस्टली बारिश और गर्मी ये सारी चीज़ें जब आती हैं हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है तो उसमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो डॉक्टर निखारें सर हमारे साथ हैं तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति जब बताएगा तो निश्चित तौर पर बहुत आसान होता है हर चीज़ को समझना जी डॉक्टर निखारे सर जी हाँ मैं अभी एक किशन कुमार का गाना सुनाता हूँ कहना है कहना है अच्छा बहुत बढ़िया सुनाइए कहना है कहना है कहना है कहना है, है तुमसे ये पहली बात, तो तो लाई वो जीवन में मेरे क्या रु क्या कहना है कहना है आप तुमसेवा हो तुम दी तुलाई हो जीवन मेरे क्या रुपया तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें सामने सबके बोलो कैसे कह दू सारी बातें है आज मगर दस बेना ही करना है तेरा। तुम लीजिए तो लाई हो जीवन में मेरे क्या है क्या क्या कब से तिलने मेरे मान लिया है तुमको अपना कब से तिलने मेरे मान लिया है तुमको अपना आखे मेरी देख रही है जागत सोच में मेरे गले में रही हो तुम बाहों का तुम ही सुलाई तो जीवन तो है मेरे चारी चारी चारी का। कहना है कहना है से जो मेरे मेरे क्या बात डॉक्टर सर बहुत बहुत thank you, thank you. बहुत बढ़िया सुंदर थैंक थैंक यू यू ही अच्छा गीत आपने सुनाया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा आनंद आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब भी गाना गाते सुनकर अच्छा लगा गाने का शौक मुझे पहले से था अच्छा अच्छा पर मैं कुछ नेचर का हूं <laughs> में मैंने बहुत से गाने मैंने गाए। और सुने हैं पहले सीखे भी आ, है और हारमोनियम भी सीखा है मैंने थोड़ा बहुत तो हुँ, और मेरी हॉबी आप पूछेंगे तो मुझे स्केच करने का भी शौक है अरे वाह और हाँ। <laughs> तो आप आर्टिस्टिक भी हैं काफी <laughs> तो आइए बात करते हैं हम लोग अब एज प्रोफेशनली आप डॉक्टर निकारे सर स्किन स्पेशलिस्ट रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है पिछले कुछ समय से पूरे तीन से चार दशक तक आपने इस सेवा को किया है और अभी भी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो स्किन का काम यानी जो हमारा चमड़ी है जो हमारी ऊपर की लहर है बॉडी का उसका क्या काम हो है? उसके बारे में बताइए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ की स्किन जो डॉक्टर है उसकी लिमिटेशंस क्या है हाँ। तो वो हेयर से लेके मतलब सर के हेयर्स के लेकर बाल ले हाँ। जी बालों से लेकर नखुन तक के पैरों के नखुन तक के सब देखता है जो भी स्किन का आवरण है हम्म हम्म और तो भी आते हैं उसमें स्किन भी आती है और ने तो तो पहले तो शरीर के आवरण को आवरण है स्कीम हर अवयव को यानी रहता है यदि स्कीन नहीं है तो आदमी की पहचान और तो। यदि अपन बॉडी वेट करें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ़ द बॉडी करीब 15 परसेंट अपने बॉडी का वेट जो रहता है वो स्किन का रहता है जी हाँ। <laughs> स्कीन जो है तीन है सतह रहती उसमें जी जी जीपीडर्मिस सबक्यूटेनियस ये तीन परत रहती है उसमें बहुत सारी चीजें है स्किन का काम शरीर को मेटाबॉलिज्म उसका ये मेंटेन करना ठंडी गर्मी का एहसास न होने देना और त्वचा के ऊपर नर्वस सिस्टम फैला हुआ है संवेदना अपने को मक्खी भी बैठी तो अपने को मालूम पड़ जाता मालूम पड़ना चाहिए तो ये है और सब ऑर्गन्स को बचा के रखता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमारा स्किन जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हाँ। सेंसर का भी काम करता है हर चीज हाँ। जो हमारे स्किन के ऊपर मच्छर भी आ जाता है तो हमें पता चल जाता है इवन है। इवन अपने शरीर के टॉक्सिस जो है बहुत हुँ। सारे एस्क्रेशन बोलते हैं जो जी तो जी जी सीने की वजह से सब टॉक्सिस अपने शरीर से बाहर निकलते सीने से बाहर निकलते रहते हैं ये भी काम स्किन का बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया है जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा स्किन को लेकर कौन कौन सी हमारी जो स्किन पर कौन कौन सी बीमारियां होती है, जी, जी, जी, जी है। स्किन में एक्चुअल बहुत सारी बीमारियां होती है स्किन दिखने में एकदम से ऊपर कई लोग पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर साहब है, को ये हुआ आपको दिख रहा है आप इसको आइडेंटिफाई करो इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि स्किन में करीब करीब दो हजार बीमारियां अच्छा मीनर ऑफ ऑल डिजीजेज कोई भी, तो अच्छा. भी चीज आती है तो वो स्किन के ऊपर उभर के आती है आ, जैसे एक आपको सिंपल सा उदाहरण सबको मालूम है की भाई लीवर में सूजन आ जाती है, है, पीलिया हो जाता बोलते जिसको अपन कावड़ी, में, तो अपने नेल्स आ, पीले पड़ जाते हैं, स्किन पीली पड़ जाती है एनीमिया हुआ तो सफेद साथ ये हीमोग्लोबिन कम होने से तो स्किन ये तो कॉमन मैंने बताया पर बहुत सारी स्किन के अंदर मतलब ऑर्गन के अंदर और एक इंटरनल इंटरनल mm -hmm. शरीर के अंदर से जो हेरिडेटरी बोलो या शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम हो गई mm -hmm. तो बीमारी उभर के आती है mm -hmm. और जो एक्सटर्नल फैक्टर से जो मतलब जैसे फंगस बाहर से आती है mm -hmm. बैक्टीरियल इंफेक्शन कभी कभी बाहर से आता है hmm. वायरस कभी कभी बाहर से आते हैं। फंगस, वायरस, बैक्टीरियल जो बाहर से अपनी शरीर की कम हो गई आतेम्यूनिटी अपन जैसे बोलते हैं नागिना हो गई किसी को वायरल hmm. इन्फेक्शन है hmm. Hmm. मीजल्स बच्चों को होते हैं hmm. Hmm. चिकन पॉक्स बच्चों को होते पहले स्मॉल पॉक्स भी होता था hmm. अभी स्मॉल पॉक्स इेडिकेट हो hmm. hmm. तो, गए फंगस जिसको अपन मराठी में बुरसी बोलते हैं तो जिसे अचार में बुरसी लगती है वैसे शरीर में भी बुरसी लगती है नमी की वजह से तो अपने शरीर में जो फोल्ड्स रहती है तो फोल्ड्स में नमी या मॉइस्चर की वजह से जल्दी से फंगस ग्रो होती है तो बरसात के दिनों में अपन ने देखा कि जो बोलते दाद हो गया है या फोल्ड्स में बगल में दाद हो गया, में, में दाद हो गया कभी चेहरे पर भी आता है हम्म ये फंगस है बैक्टीरियल इंफेक्शन यानी कोई भी -कौकल, -कौकल या बहुत सारी बैक्टीरिया जो है बाहर की के वातावरण से आके तो में स्किन में टीवी भी होती है आपको आश्चर्य होगा स्क्रीन में बहुत सारी टीविया <laughs> भी हो, टीवी होती है। तो, मतलब अपन बोलते है ना टीवी केवल बोलते है की श्वास लेने की तकलीफ हुई तभी अपन फूफूस या लंग्स की टीवी होती वैसे स्किन में टीवी टीबिया टीवी भी बहुत सारी प्रकार की होती है तो डिटेल में इसमें बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सब हाँ। चीजें उसमें सही सही बात बात है, आ, है। है, है, बाहर के के वातावरण और भी है। जैसे से, यदि गर्मी के दिनों में अलग होती है। तो में अलग अलग होती होती ठंड हो जाती है, तो उससे अलग हो जाती है। कई तो तो चीजें जो है विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है भाई, जैसे हो गया, या B12 के डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी हो गई, कई विटामिन विटामिन सी की से। सरी की से, से। बीमारियां बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने डॉक्टर साहब एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि बीमारियों की जब बात चली रहे हैं तो कॉमन बीमारियां स्किन की कौन कौन सी होती है जी आजकल कॉमन बीमारिया जो है वो एक तो अपन सौंदर्य प्रसाधन की साधने जो है जैसे हाँ हाँ कॉस्मेटिक्स, कौस्मेटिक परफ्यूम्स है, है या कोई भी सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं या हुँ। सिंथेटिक ज्वेलरीज आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह ये जो है पाउडर लगाना या परफ्यूम स्प्रे करना ज्यादा एक्सेस में किया तो शरीर के ऊपर एलर्जी आ जाती है कई लोग फिर बाद में कुछ तो बर्बदाश्त हो जाती है फिर उसके बाद में शरीर की जवाब देना चालू कर जाती है, तो उसमें एलर्जी आती है तो लोग बोलते तो हैं, उस से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो ये, जो बोलते हैं एलर्जी की वजह से कुछ खाने पीने की किसी किसी को प्रोटीन की एलर्जी रहती है तो अर्टिकेल रैश आ जाती है रेडनेस आ जाता है गांधी बोलते है चट्टे आ जाते हैं तो वो हो जाता है किसी किसी को विटामिन की बीमारीशन की हो जाती है, है इसीलिए हम लोग सनस्क्रीनिंग लगाने के लिए बोलते हैं कुछ चीजें जो है कुछ बीमारियां स्किन की हेरिडेटरी की वजह से होती है कुछ जीस की फैक्टर्स की वजह से होती है तो उसमें उसमे भी आता है आता है। तो अपन हम लोग पूछते हैं कि घर में कोई बीमारी है क्या आपके पेरेंट्स की कैसी है? बिल्कुल आपके हिस्ट्री इसलिए हम पूछते हैं कई बार डायबिटीज से स्कीन की बीमारियां बढ़ जाती है तो, तो, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां स्कीम में ये हो जाती है तो मेनली एलर्जी चलिए डॉक्टर निखारे सर बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपका ये आज का विषय जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम कॉस्मेटिक यूज़ करें और, और करना भी है तो रात के समय करें क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस जो है दिन में रहती है हुँ, हुँ। सूरज की रोशनी सवेरे और विंटर में ज्यादा हम तो लोग एलर्जी कॉन्टेक्टिस देख के आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का कम उपयोग करें और कॉटन के कपड़े यूज करें और लूस कपड़े लूस कपड़े रात में रखें जिसकी वजह से फंगल इंफेक्शन वगैरह और ना हो और स्किन्स स्किन में रिंकल्स तो आते ही रहेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिंकल्स तो आते रहेंगे तो इसलिए आप मॉइस्चराइजर अपने शरीर को लगाए ठीक है, है? तेल का इस्तेमाल जो है हेयर्स को कम करें क्योंकि हेयर्स के जो रूट्स है वो दब जाते हैं और डेंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऑयल जो है केवल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है स्किन को नरिशमेंट जो है इनसाइड से ही आता है अच्छा ब्लड सप्लाई से तो से कम और अपने नफून जो है हमेशा काटते रहे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अपन स्कीन नहीं देते स्कीन और को संभालना बहुत जरूरी है अल्ट्रावायलेट रेस से ये करने के लिए अपन सस्क्रीनिंग का उपयोग करें ये संदेश मैं देना चाहूंगा अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो क्या करे सर मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ और आप यहाँ पुणे में कहा रहते हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी जी तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते है जी बताइए नंबर सेवन फोर फोर सेवन फोर थ्री फाइव सेवन थ्री डॉक्टर निखारे एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा जी जी आजकल जो टीनेजर्स हैं जो जैसे तेरा चौदह के बाद में पिंपल्स लोगों को बहुत आते हैं और वेरी मच कॉन्शियस अबाउट फेस पिंपल्स जी हारमोन से रिलेटेड रहते हैं तो कई लोग पिंपल्स को लेकर आते हैं क्योंकि सब अच्छा ही अपने चेहरे को देखना चाहते हैं तो पिंपल्स के भी प्रॉब्लम्स यंग एज में कॉमन है नहीं, नहीं। और पिगमेंटेशन के लिए भी कई मतलब लेडीज़ पिगमेंटेशंस को लेके आती है कि मेरा काला हो गया चेहरा ये हो गया हाथ काले हो गए इसको क्या करना चाहिए तो हम उसको जांच करके सलाह देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स रहे तो क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना बहुत जी थी थी थी थी थी। और उससे उनके सॉल्व हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया आपने नंबर भी दिया तो मित्रों आज के इस एपिसोड में डॉक्टर निकारे सर को हमने सुना उनका नंबर भी आपके पास है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जरूर आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें एक अनुभवी व्यक्ति है और हमारी और से बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको